रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड नारद जी बोले महाभाव महाप्रभो विधात आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव मैं सती की कृति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ शोभासारिणी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया पूर्वकाल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया चेतना काश को प्राप्त होकर वे फिर हिमाचल की कन्या कैसे हुई पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी महामते इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है नहीं है न होगा ब्रह्मा जी ने कहा मुने देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है तुम वह सब मुझसे सुनो पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिल्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी वे प्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे उनके मन में कोई विकार नहीं था वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे मुनिश्रेष्ठ उनके बाहें अंग से भगवान विष्णु दाय अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की दक्ष आदि प्रजापतियों और देवशिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊँचा मानने लगा उन्हें जब मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त अंगिरा क्रतु वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था वह दिन में छीण हो जाती परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था वह मूर्चमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी सुंदर भावों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी इस तरह मेरे मन में एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था उसके शरीर का मध्य भाग प्रदेश पतला था दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे अंगों में केसन लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी उस पुरुष को देखकर कर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे उनके मन में विस्मय भर गया जगत की सृष्टि करने वाले मुछ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा वह पुरुष बोला ब्रह्मण मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं यह लोग आपसे ही शोभित हो रहा है ब्रह्मा जी ने कहा भद्र पुरुष तो अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए पांच बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ इस त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे सूर्यश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया